श्री सत्यनारायण कथा चौथा अध्याय असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम सुतवाच यात्रा तो कृतवान्धुमंग पूर्विखा ब्राह्मणेभ्यो धन दत्वा तदा तो नगर जय कियूरे ग सत्य साधो कि सत्यनायण प्रभो जिज्ञात साधो तवनो न महाजनो तहाजनौ मद्देलया चह कथम पृछसी भो दंड मुद्रा ने किसी लतापत्रक वर्तते वमा तरण वम निष्ठु सत्यम समीपतः शीघ्र दंडी तमीपतरे तुत सिंधु समीपतः सूजी बोले साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई साधो तुम्हारी नाव में क्या भरा है तब धन के मत में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा दंडिन क्यों पूछ रहे हो क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं ऐसे निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान को दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए गंडी साधुन क्रिय उम तरणी दृष्ट् विस्मय परम जय दृष्ट लताक मूर्चित न्यपतभु लब्ध संजो बणिपुत्र ततशितान्विभवत चनम चेदम ब्रवीद किम क्रियते सोकशापो दंडिना शक्यते तेन सर्व कर्त छात्र अत तत्म जामो वाचिताश्यति जामावचन श्रुवा तक गतंडन भक्त ना प्रोवाच सादर चमस्व छपराधम में पुनः तब सन्निध एवं पुनः पुनः जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु बणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया तब उसके दमाद ने इस प्रकार कहा आप शोक क्यों करते हैं दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं के शरण में हम चले वही मन की इच्छा पूर्ण होगी दामाद जमाता की बात सुनकर वह साधु बड़ी उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर कर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है आप मेरे उस अपराध को क्षमा करे ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया प्रोवाच वचनम दंडी विलपंतम विलोक्य चारो दिष्णु मद्वाक्यम पूजा बहिर्मुख ममा चुर्बुद्धे लब्धम दुखम मुहर मुह ने उसे रोता हुआ देखकर कहा ए मुर्ख रो मत मेरी मेरी मेरी बात सुनो पूजा से से उदासीन होने के कारण तथा तो आज्ञा ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह वा उनकी स्तुति करने लगा साधुर्या मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या न प्रभो हम जारे मोहितस्तव जानते गुणानूपर पूजय शरणागतुम वाक्यम पारितुष्टो जनार्दन साधु ने कहा हे प्रभो यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन्न हो मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा मैं आपकी शरण में आया हूँ मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें उस गणिक की भक्ति युक्त माड़ी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए वरम च वातः तत्री हर तथो नाव सूह्य दृष्टि वित्तः प्रपूरता कृपया सत्यदेव सफल वात मबाक्वा स्वजन साधम पूजा कृवा यहां सत्यदेव प्रसाद नाव संयोज्यन स्वेश गमनमत प्राह से परिपूर्ण देखकर भगवान, देख भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक दिखाई दे रही है इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा तत्म साधुम के प्रोवाच वांचित वाक्यम ना बद्धाजलिस्ता निकुटे नगर से तो बड़े आगत बंधुवर्गैच विच बहुत श्रुवा दूत मुखाक्यम महा हर्षवती सती सत्यपूज प्रोवाच तनुजा प्रति व्रजा श्रगछ साधु च श्रुत्वा च च पतिं प्रति जयत तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात करी सेठजी अपने दामान तथा बंधुवर्गो के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं दूध के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विफल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपने पुत्री से कहा मैं साधु के दर्शन के लिए जा रहे हूँ तुम शीघ्र आओ माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया तथा कलावती कन्या नोके शोकेना महता त्रुदंती चापत दृष्टि था नाव कन्या दुखिता मृथा साधु किश मृदम भवे चिंतमा से सर्वे कन्यां बभूवस्तरीह तथावती कन्या दृष्टि सा विफलाभवतला दुखेन भरताब्रवीत इन लौकया साधम कथम सौभूद कस्य कस हेलया शाशिता सत्यदेव महात्म्यं ज्ञात वाक शक्य से ततो इसके बाद कलावती कन्या अपने अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा यह क्या आश्चर्य हो गया नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देख विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली अभी अभी नौका के साथ वह दामान कैसे अलक्षित हो गया न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता है ऐसा कहकर वह सजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी तत कल कन्या नाम दुखिता गृह्वा पादुकुगं मनोदे कन्याचरिम दृष्ट् स भार्य सज्जनों बणि अतिशोकन संत चिंतमस धर्मवेद्य भ्रंत सत्य मै सत्यपूजा क्या यहां सर्वान्हूय कथित्वा मनोरथम्वा दंडवद भूमौ सत्यदेव पुनः पुनः तत सुष्ट सत्यदेव दीनालकनम चैनम कृपया भक्वत्सल त्यक्त प्रसाद ते कन्या पति समागता अतो दुष्टो भगवान कन्या ध्रुव च लब्ध भविष्यति कलावती कन्या भी अपने पति पति के नष्ट हो हो जाने पर दुखी हो गई और की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भारिया सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दमांत के साथ धन धान से भरी इस नौका का अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए भक्तवस्त्र भगवान ने कृपा पूर्वक कहा तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है निश्चय इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी इसमें संशय नहीं कन्या का दस वाक्यम श्रुआ गंडला क्षेत्र तथा गृह गसाद पश्चास्पुनरागत दद स्वजनम पती तत कल कन्या जितरम प्रतिदान गृहम जाम तध्वा कन्यावाक्यम संतुष्टो भूज्वणी सु पूजनम सत्यदेव सेधान धनर्बंधु गणेशाधाम पौर्णमास्याम च संक्रांतो कृतव पूजनमेलोके कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा अब तो घर चले विलम्ब क्यों कर रहे हैं कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग अंत में वह सत्य पूर्व वैकुंठ लोक में चला गया इसी श्री स्कंद पुराणे रिवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह चौथा अध्याय पूरा हुआ